अपने दृष्टि से जरूर तुझे छुआ होगा जरूर तुझे सहलाया होगा जिसके कारण गात्र रोमांच अत्याधिक सारे अंग में उनको प्रकट करती हुई रोमांच को प्रकट करती हुई तू विराजमान हो रही है सखे सुनिवृत्ति मच्छे तो तुझ में जो निर्वृत्ति प्राप्त हो रही है जो तुझमें आनंद दिख रहा है रोमांच दिख रहा है ऐसा रोमांच जरूर श्री कृष्ण के दृष्टि के स्पर्श के कारण ही तुझे हुआ होगा प्यारे ने तुझे देखा होगा इसीलिए तुझमें ऐसा रोमांच उत्पन्न हुआ है अच्छु तो वह आह वे श्याम सुंदर तो सर्व गुण संपन्न हैं ऐसे कारण इसलिए कौन के चित्त को वे आकर्षित नहीं करेंगे उनका नाम ही अच्छुत होकर के विराजमान है कांतांग संग संघ कुछ कुंकुम रंजताया कुछ श्याम सुंदर के माला में बसी हुई कृष्ण की अंगंध आती है वो अंगगंध क्या? बारीकी है नाशका में सुनने की के कांतांग संग कुछ कुंकुम रंजताया जब आह निकुंज में निबिड़तम मिलन हुआ होगा उस समय श्री प्रिया जी ने कोई अपूर्व माला धारण करी होगी मल्ली की श्री श्यामचंदर ने कु की माला धारण की है और जब निबड़ पर हुआ होगा उस समय श्री प्रिया के वक्षोज के द्वारा श्यामसुंदर की जो कुंद की माला वो मिश्रणित हुई और श्यामसुंदर के वक्षस्थल के वक्ष कपाट उनके द्वारा श्री प्रिया की जो अपूर्व मालती की माला है वो मालती की माला कहीं मिश्रणित हुई और दोनों मालाओं के मिश्रणत होने पर श्री प्रिया की अंगगंध श्याम की अंगगंध के द्वारा मिली और उस अंगगंध में मिली हुई जो अंगगंध है उसमें भी इनकी नाशिका इतनी तीव्र है कि वह ये श्याम की अंगगंध है ये प्रिया की अंगगंध है इसका भी विभाजन कर सकने में इनकी नाशिका समर्थ तो कांतांग संघ कांता के संघ को प्राप्त करके श्याम की माला और प्रिया की कुछ कुंकुम की गंध ओहो श्याम सुंदर की गंध भी है प्रिया की कुछ कुंकुम की गंध भी है प्रिया के श्री अंग की गंध भी श्याम सुंदर के अंग की गंध भी है, है। फुलवारी की अंग गंध जो है वो भी है और जो पचरंगी माला है उस पचरंगी माला में अन्य पुष्प जो हैं उनकी भी गंध है इतनी गंधों के बीच में श्याम की अंग गंध को पहचानना ये श्री ब्रज गोपिकागण महाभागवती इनके ही सामर्थ्य की बात है और किसी दूसरे के सामर्थ्य की बात नहीं है तो कांत के अंग संग को प्राप्त करके प्रिया कांता की कुछ कुंकुम उनसे रंजित जो कुंद की माला वो कुंद की माला में कुंद इह बात गंधा सुंदर की गंध प्राप्त हो रही है प्रसंग जो चल रहा है वो श्रीमंत महाप्रभु राधा भाव में श्री कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका आस्वादन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा मन है एक अश्व श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध वे हैं पांच महा डाकू जो मेरी इंद्रिय रूपी रागीर की बटमा करते हुए विराजमान हो रहे हैं और उन्होंने इन मेरी इंद्रियों को बसवस बसमे कर लिया है और घोड़े के ऊपर एक घोड़े के ऊपर पांच पांच आदमी चढ़ गए हैं और पांच पांच जब अपनी अपनी ओर घोड़े को खींचते हैं तो बेचारे घोड़े के तो प्राण ही निकल रहे हैं उसी प्रसंग में उसी जो क्रम है उस संदर्भ में यहाँ पर गंध का श्रीमंत महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं और यहां पर आगे के जो पांच अध्याय हैं उन पांच अध्यायों में श्री महाप्रभु की के जो आस्वादन है उन आस्वादन का ही यहाँ पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके आस्वादन का यहां वर्णन किया गया तो श्री राधा जी का जो आस्वादन और श्रीमद कृष्ण जब आश्रय जाति भाव और कांति इनको धारण करके जब विराजमान है तो उनका आस्वादन कितना तीव्र होगा वो आस्वादन किसी दूसरे में नहीं आ सकता तो कृष्ण राधा भाव धारण करके विराजमान हैं और फिर श्री कृष्ण अपने ही माधुर्य के का आस्वादन अपनी ही गंध का आस्वादन यहां ले रहे हैं यदि यही आस्वाद कोई नायिका लेगी तो नायिका में जितना प्रेम है उतने माधुरी का आस्वादन होगा परंतु उसकी सामर्थ्य श्री कृष्ण के समान नहीं हो सकती है राधा नहीं हो सकती है कृष्ण ही राधाभाव हाँ को धारण करके जब आस्वादन कर रहे हैं तो वो आस्वादन किसी वैभव के आस्वादन के से कहीं अधिक होगा कहीं दिव्य होगा यह अपने आप प्रकट हो रहा है एकदम प्रकट हो रहा है तो ये बात गंध आयु परम पर धन्य है जो कुंद की गंध को बाती करके हम तक पहुंचा रही है कह मुर्गी राधा सह कृष्ण सर्व था तो माय सुख दीते आईला नाय को अन्य था अरे मुर्गी तुझे कहना पड़ेगा स्वीकार करना पड़ेगा कि राधिका के, के संग में श्री कृष्ण जरूर तुझे सुख देने के लिए यहां तेरे पास में आए होंगे नाह अन्य बात कभी झूठ नहीं हो सकती है इसको तू अभ्युपगम कर इस बात को तू स्वीकार कर हम जो विचार कर रही है राधारिय सखी आमार नहीं बहिरंग दूर हईते जाने तार ये छे अंग संग हम राधा सखी अमारा हम सब की सब राधिका की सखी हैं हम कोई बाहर की नहीं हैं इसे संकोच करने की जरूरत नहीं है कि अंतरंग लीला का किसी बाहर वाले व्यक्ति के सामने कैसे वर्णन कर लू ये तो वो ही समझ सकता है जो अंतरंग होगा महली की गति महली जाने का जाने बाहर बाहर की नृत्य रहन सहन का जाने भेड़ चराव नहारो तो ये कोई दूसरा तो ये बात जान नहीं सकता है तो ऐसा नहीं समझना हम राधिका की सखी हैं इसलिए हम उनकी बात को जानती हैं हमसे दूर दोनों कोई अलग वस्तु नहीं है हम उनसे उनके अंतरंग सखी हैं हम उनके अंगसंग को दूर रहते हुए भी कहीं पहचान सकती हैं अतः हमको बता ये श्याम सुंदर कहां गए हैं कहा गए हैं तो राधार प्रिय सखी हमारा नहीं बहिरंग दूर हई तो जाने ताज ये छे अंग संग दूर रहते हुए भी हम उनके अंग संग उनके मिलन के सुख को अच्छी तरह जानती हैं काचित परोक्षम कृष्ण से स्व सखी व्योम परोक्ष होते हुए भी हम कृष्ण के सुख का वर्णन कर सकने में समर्थ है ये लीला शक्ति इन गोपियों में इतनी सामर्थ्य दे देती है कि भले ये अपने महलों में विराजमान हैं और श्याम सुंदर गैया चरा रहे हैं परंतु तो महलों में रहते हुए भी ये पहचान जाती है कि इस समय श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं और उस शोभा का साक्षात वर्णन करने लगती हैं कि वर हाड़म नटर कर्ण वो कर्ण कारम श्याम सुंदर की ये शोभा है जबकि वहां से बहुत दूर है से बहुत दूर है तो जैसे श्री प्रिया का अंग संग हो रहा है उसको हम दूर रह करके भी जान सकती हैं राधार अंग समय कुछ कुमकुम भूषित श्री प्रियालाल जिस समय अंग संग प्राप्त कर रहे हैं उस समय निविड़ मिलन में श्यामसुंदर की की श्री प्रिया के कुछ कुंभों के द्वारा और श्री श्याम प्रिया जी की मालती की जो माला वो श्यामसुंदर के विशाल वक्ष कपाट उनके घर्षण से दोनों मिलकर के एक हो रही हैं और मिलकर के कोई अपूर्व सुगंध प्रकट हो रही है जिसमें मालती की भी सुगंध है और जिसमें कुंद की भी सुगंध है और साथ के साथ में उन सुगंधों में बसी हुई श्री जी जी और लाल जी इनके अंग की सुगंध भी मिली हुई है दोनों सुगंध से मिली हुई है कृष्ण कुंद माले वायु सुबासित उनमें कृष्ण की कु की माला की वायु भी यहां आ रही है इसी गंध में कवि श्रीम महाप्रभु का स्वरूप प्रकट हो जाता है दुख मंदिर में जो निवुण मिलन हो रहा है उस निवुण मिलन में ही जो अपूर्व गंध प्रकट हुई उस गंध में ही श्रीम महाप्रभु का स्वरूप कभी कभी कोई रसिक जन नकुंज के नुकुंजवासी जन जो हैं, वो स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो श्री महाप्रभु का जैसे यहां पर आविर्भाव हो रहा है राधा कृष्ण मिले उनका आविर्भाव हो रहा है उसकी वो संकेत कर रही है कृष्ण यहां छाड़ी गेला एहो बेहरणी हाय यहां पर कृष्ण श्री राधिका को भी छोड़ करके चले गए यह ब्याहणी और ये श्री राधिका अत्यंत बेहणी हो रही हैं जय जय जय श्री कृष्ण बलदेव की जय कि उत्तर दीवे ना सुने क्वाही अथवा कि उत्तर दीवे ये क्या हमारी बात का उत्तर दें जय जय जय श्री कृष्ण बलदेव की जय So, किवा उत्तर दीबे ना सुने काहे ने क्या ये उत्तर देंगे जब उत्तर नहीं दिया तो कह रही अरे ये तो निज में व्याकुल हो रही है ये काय को उत्तर देगी ये हरिणी में क्यों उत्तर देगी क्योंकि ये तो स्वयं कृष्ण इसको भी छोड़कर के चले गए हैं इसलिए ये उत्तर नहीं दे रही है हाय कृष्ण इनसे राधिका को भी छोड़ गए हैं फिर राधिका यहां पर उत्तर मुझे क्यों देंगी ये हमारी कहनी को सुनी नहीं रही हैं हम जो कह रही हैं उसको सुनी नहीं रही है तो कृष्ण यहां छाड़ गया गेला ब्योहर नहीं जिन राधिका को लेकर के श्री कृष्ण गए उनको भी कृष्ण ने छोड़ दिया ये क्या हमको उत्तर देंगे ना सुने कहानी हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं शायद इनको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि श्री राधिका तो उस समय परंपरा मूर्छित हो गई हैं आगे वृक्ष गण देख पुष्पल भरे शाखा सब पड़ी आछे पृथ्वी ऊपरे आगे जब भरती हैं सोई वृक्षों को देखती हैं और वृक्षों को देख करके कहती है कि पुष्प फल भरे वे पुष्प वृक्ष पुष्प फल से भरे हुए हैं ऐसे वृक्षों को ये गोपी का देख रही हैं महाप्रभु भी गोपी भाव में उन वृक्षों को देख रहे हैं शाखा सब पड़ी आछे पृथ्वी ऊपर और वृक्ष जो है उनकी शाखा पृथ्वी के ऊपर पड़ी हुई है शाखाएं भी एकदम नीचे झुक गई है कह रही हैं कि देख देख कृष्ण देखे सब नमस्कार इन वृक्षों ने अपने स्वामी श्री कृष्ण का जब दर्शन किया होगा तो इन्होंने के नमस्कार किया है कृष्णा गमन पूछे तारे कोरिया निर्धार इनसे हम पूछती हैं कि क्या तुमने कृष्ण का दर्शन किया क्या वृक्षों को नीचे झुके हुए उनकी शाखाओं को पृथ्वी को छूते हुए देख करके ये पूछने लगी कि क्या कृष्ण का यहां आगमन हुआ इनसे पूछती है और पूछ करके निर्धारण करती है ऐसा कहकर के गोपी सब वृंदावन के सफल वृक्षों से पूछने लगी फल वाले वृक्षों को से पूछने लगी सुमन सफल वृक्षों से ये पूछ रही है सुंदर मन वाले और सुंदर फल वाले ऐसे वृक्षों से पूछ रही है कि पदनो बाहुप्रियांश उपधायत पद्मो रामानुजुला चरण प्रणययाब लोकई कि हे वृक्षों श्री श्याम सुंदर जरूर इधर से गए होंगे उन्होंने बाहुप्रियांश उपधाए अपनी बाम भुजा प्रिया के गलियां दे रखी है और वो भुजा कभी लंबी हो करके श्री प्रिया के वक्षोज उनके ऊपर जैसे रास में लंबी करके प्रिया के वक्षोज के ऊपर जैसे आप सम को प्रकट करते हुए थाप देते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे यहां पर भी श्री लंबी भुजा के द्वारा प्रिया के कंठों को अत्यंत तो अपने निकट विराजमान करते हुए वे श्री श्याम सुंदर जरूर पधारे होंगे तो बाहु प्रियांशु बधाए प्रिया के कंधे के ऊपर निकटतम रूप में प्रिया को अपने हृदय में ही मानो धारण करते हुए गृहित पद्म श्री श्याम सुंदर पधारे होंगे गृहित पद्म उन्होंने अपने हाथ में कमल ले रखा है कमल क्यों ले रखा है श्री प्रिया वृंदावन के चंचल दुष्ट भ्रमणों से अत्यंत अत्यंत व्याकुल हैं और वे भोरे वृंदावन के खिले हुए पुष्प उनके मधु का तो पान कर नहीं रहे हैं प्रिया के अधर से प्रकट होने वाली जो गंध है उस गंध से आकर्षित होकर के उस मधु से आकर्षित होकर के बार बार प्रिया के मुखचंद्र के ऊपर मुख कमल के ऊपर जब ये भोरे घूम रहे हैं तो श्री प्रिया अत्यंत अत्यंत उद्विग्न होकर के श्याम सुंदर को स्वयं ग्रहाश्लेष प्रदान करते हुए विराजमान होती हैं, स्वयं श्याम सुंदर का आलिंगन करते हुए जब विराजमान होती हैं और कहती हैं प्यारे इस दुष्ट भ्रमण से मेरी रक्षा करो ये बार बार मेरे मुख के ऊपर ही लूम रहा है मुख के ऊपर ही आ रहा है उस समय श्री श्याम सुंदर गृहित पदमा श्री प्रिया के श्रीहस्त में जो लीला कमल था उस लीला कमल को प्रिया के श्रीहस्त से ही लेकर के प्रिया के ऊपर करते हुए उस भौरे को पालना देते हुए विराजमान हो रहे हैं तो बाहू प्रिया क्या सुंदर दृश्य कैसी सुंदर छवि है कि गलबैया देकर के अत्यंत गलबैया देकर के जैसे अपने बाम हृदय में ही स्थापित करते हुए हृदय सिंघासन के ऊपर ही श्री प्रिया को स्थापित करते हुए जिस समय श्री श्याम जा रहे हैं उस समय प्रिया के श्रीहस्त में विराजमान जो लीला कमल उस लीला कमल को ही लेकर के उस भोरे को पारित करते हुए भोरे का अपसारण करते हुए श्री श्याम विराजमान हैं रामानुजा अरे बड़े भैया के थोड़ा सा गुण तो छोटे भैया में आया ही होगा रामानुज कहने का तात्पर्य है बल्लाऊ जी वे तो भांग के नशे में मत रहते हैं एका चिल्लु इनने भी ले लिया होगा रामानुज कहने का तो बल्लाऊ जी तो पिए भांग रामानुज होकर के और तो उनके समान गुण वाले हो करके ये प्रेम के मदरा का पान करके विराजमान है तो रामानुज कहकर के दोनों भैया किसी न किसी मदरा में मक्त है किसी न किसी मधु में मत होकर प्रेम के मधु में है। वे कहीं वारुणी के मधु में मकर के विराजमान है रामानुजा ये रामानुज कह करके कहीं ईर्षा श्याम सुंदर के प्रति प्रकट हो रही है वानता इन गोपिकागणों की रामानुज शब्द से प्रकट हो रही है कि बड़े भैया का गुण इनमें भी मत्ता का गुण कहीं न कहीं आ गया है इसलिए अरी सखी हम सब की चिंता न करके बस ये तो प्रिया के मुख का दर्शन करते हुए ही एकदम विराजमान हैं इनका पूरा का पूरा ध्यान लगा हुआ है केवल भोरे को दूर करने में प्रिया के आदेश का पालन करने में इनका ध्यान लगा हुआ है उनको किसी दूसरी वस्तु का चिंता ही नहीं है कि कोई दूसरा भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा इसकी चिंता ही नहीं है तो रामानजर तुलस का अलकुल मदांधी क्या सुंदर ये वृंदावन के भोरे भी तुलसी का अलकुल ये भोरे जो हैं वो तुलसी के ऊपर श्याम सुंदर की तुलसी की जो माला है उसके ऊपर मदान होकर के घूम रहे हैं क्योंकि जहां जितनी प्रीति होती है वहां तुलसी में उतनी ही गंध आती इसलिए वृंदावन में सारे कुंद मालती जुही, कमल सारे पुष्प खिले हुए हैं परंतु ये भोरे उन वृक्षों के ऊपर नहीं जा रहे हैं उन पुष्पों के ऊपर नहीं जा रहे हैं बल्कि तुलस काल को लगी तुलसी की मंजरी के ऊपर ही ये अत्यधिक घूम रहे हैं, अत्यधिक घूम रहे हैं अतः है, ये मदांध, मदांध भोरे का नाम है। तो तुलस काल कुल तुलसी के ऊपर ये अली भोरे मदांध होकर के निरंतर निरंतर गिर रहे हैं और अन्वीयमान ये जरूर श्याम सुंदर जहां जा रहे हैं उनके पीछे पीछे ही पारित करने पर भी उनके पीछे पीछे ही चले जा रहे हैं अनवीयमान एवं सर्व प्रणामम जब श्याम जा रहे होंगे आगे बढ़े होंगे अरे वृक्षो तर्व प्रणामम किंबाभिनती आपने जब प्रणाम किया होगा तब किम्बाभिनती क्या वे तुम्हारे प्रणाम का उत्तर देते हैं तुमने जो प्रणाम किया उसका उत्तर भाई राम राम का उत्तर तो देना चाहिए क्या तुम्हारे राम, राम करने का भी उत्तर दिया उन्होंने उनको फिर कह दी है अरे उसे फुर्सत ही कहां होगी कि तुम्हारे प्रणाम को देखे उसका ध्यान तो लगा हुआ है प्रिया की मुक्की उसके हाथ लगे हुए हैं भोरों को दूर करने में फिर तुम्हारी बात को कौन सुनेगा आता अतः किंबाविन चरण प्रणयावलो कहीं परंतु नयनो के द्वारा तुमको देख तो सकता था नयनो के द्वारा भी उसने तुमको देखा नहीं है नैनो के द्वारा भी जवाब नहीं दिया है क्योंकि प्रण्यावलोक प्रणयाव अवलोकन के द्वारा भी तुम्हारा तुमको उत्तर नहीं दिया है क्योंकि उसका ध्यान तो लगा हुआ था प्रिया के मुख की ओर ही प्रिया के मुख को पलकांत पर भी वह सहन नहीं कर सकता था इसलिए तुम कब प्रणाम कर रहे हो क्या कह रहे हो कौन झुक झुक कर के प्रणाम कर रहा है इसका उसे होश ही नहीं इसलिए तुम बिचारे झुके के झुके रह गए हो जब तक कोई आशीर्वाद नहीं दे तब तक उठ के कैसे खड़ा हो तो तुम तो झुके के झुके ही अभी तक यू की तो पड़े हो पड़े हुए हो तो बाहु प्रियंश्र पुनः अपनी बाम भुजा को प्रिया के बाएं कंधे के ऊपर झुका करके वक्षोज तक स्पर्श करते हुए जो विराजमान हैं गृहत पद्म प्रिया के श्रीहस्त से ही कमल लेकर के भवनों को उस समय तत्काल दूर करने की जो चिंता उसमें भवनों का ताड़न करते हुए वो विराजमान हुआ होगा रामानुज वो तो प्रिया के प्रेम में अत्यंत अत्यंत मतवाला हो रहा है प्रेम मद में मतवाला है तुलसी काल को लगन मदांध परंतु ये भोरे भी मदांध हैं क्योंकि भक्त शिरोमणि होकर के ये कृष्ण चरण कमल के ही भृंग होकर के विराजमान हैं कहीं दूसरी जगह इनको चैन नहीं है इसलिए मदांध बृंदावन के जितने भी भोरे वे तुलसी उनके ऊपर ही तुलसी की मंजरी उनके ऊपर ही ये झुंड के झुंड को भौरे जिस समय आ रहे हैं मदान धोकर के उस समय श्री श्याम सुंदर यहां से अनवीय मान आगे बढ़े होंगे अनु मानह शिवप्रिया के साथ में धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर के वे आगे बढ़े होंगे तुमने वृंदावन के राजा रानी उन श्री श्याम सुंदर को जिस समय देखा होगा उस समय प्रणामम तुमने उनको प्रणाम किया होगा पंत उसको इतनी फुर्सत कहा कि तुम्हारे प्रणाम का तुमको उत्तर दे सके इसलिए भाई यदि यह कहो कि मुख से उत्तर नहीं दे सकता है हाथ से आशीर्वाद नहीं दे सकता है तो नैन से तो सिलाकर के नेत्र पलक इनको कहीं मिचका करके वो कम से कम जवाब तो दे सकता था नेत्र से तो जवाब दे सकता था बोलिए तो नेत्र से भी जवाब देने के पास के लिए उसके पास में अवकाश नहीं था क्योंकि उसकी दृष्टि तो प्रिया के मुख कमल पर ही एकमात्र टिकी हुई थी कि चरण प्रणयावलोक वह अतः प्रणय अवलोकन के द्वारा भी उसने तुमको उत्तर नहीं दिया लाल लाल की जय क्या सुंदर कृष्ण वियोग ए सेवक दुखित सारी गोपी कह रही हैं अरी सखी कृष्ण के वियोग में ये वृक्ष रूपी सेवक वृंदावन के जो प्रजा ये वृक्ष ये सब दुखी हो रहे हैं कि कृष्ण ने उनको उत्तर भी नहीं दिया है कि वह उत्तर दीवे ये हारना संबित ये कैसे उत्तर देंगे विचारों को ज्ञान ही नहीं है समित माने ज्ञान इनको ज्ञान ही नहीं है बहर दशा ही इनकी नहीं है ये बिर में एकदम व्याकुल हो रहे हैं एत बले आगे चले यमुनारूले आगे चले उस समय यमुनार के कूल में आई किनारे आई और तहां देखे तहां कृष्ण हॉय कदम तले और वहां पर देख रही है कि श्री कृष्ण में कदम्ब के तल के नीचे विराजमान होकर के कुछ लीला की होगी उस कदम्ब के तल उस लीला स्थली का दर्शन किया लीला स्थली का दर्शन लीला का स्फुर करने वाला होता है देश काल और पात्र ये तीनों वस्तुएं अयोग्य में भी लीला का स्मरण कर देती हैं। फिर गोपियों के तो कहने ही कि अभी तो महायोग्य होकर के विराजमान से यो अधिक तो योग्य कोई हो ही नहीं सकता है तो वे उस लीला का दर्शन कर रही है स्थली का दर्शन करने पर लीला स्थली का दर्शन करने पर श्रृंगार भट्ट दर्शन करने पर श्रृंगार की लीला अपने आप स्फूरित हो जाएगी यदि समय आएगा होली का समय आए तीज का समय आए जन्माष्टमी का समय आए तो अपने आप वो झूलन लीला आदि लीलाएं प्रकट हो जाती हैं तो देश काल और यदि कोई रसिक मिल जाए तो रसिक के संग में अपने आप जो लीला है क्योंकि रसकों की चर्चा संसार की चर्चा को होगी नहीं एक आप बाकी दो के कहेंगे फिर से कृष्ण लीला पर ही रसिक जन आ जाएंगे तो कृष्ण अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा उनकी होगी नहीं इसलिए लीला स्थली का दर्शन करके इनके हृदय में श्री श्याम सुंदर की अनुकूल नायक होकर के स्वाधीन भट का श्री प्रिया की जैसे कृष्ण ने सेवा की उस सेवा की लीला की स्फूर्ति होट मनमत मोहन मुरली बदन आपार सौंदर्य हरे जगत नेत्र मन श्री कृष्ण के मनमत मोहन हो करके विराजमान है अपार सौंदर्य जगत मोहन हो करके वे विराजमान है और ऐसा कहते कहते सौंदर्य देखी देखे भूमि पड़े मूर्छा हो श्रीमंद महाप्रभु वृक्ष का दर्शन कर रहे हैं जैसे कदम वृक्ष का दर्शन किया वैसे ही श्री श्याम सुंदर की छवि इनको सामने दिखने लगे और श्याम सुंदर की छवि का दर्शन करके श्रीमंद महाप्रभु उनको प्रेम में मूर्छा आ गई है सौंदर्य देखी तो घूमे पड़े मूर्छा होया मूर्छित होकर के महाप्रभु गिर गए और इतने में ही दौड़ करके स्वरूप गोस्वामी इत्यादि आए हैं और पूर्व स्वरूप गोस्वामी आकर के उस समय श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं श्री महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु को संभाल रहे हैं पूर्ण सर्वांगी प्रभु सात्विक सफल श्रीमंत प्रभु के इस सर्वांग में सात्विक हो रहे हैं अभी तक गंध का वर्णन था अब रूप का वर्णन शुरू कर रहे महाप्रभु का रूप दर्शन किया और रूप का दर्शन करके महाप्रभु उनमें सात्विक आ गए और आनंद आस्वाद बाहरे विफल आनंद के आस्वाद में बाहर विफल हो रहे हैं पूर्व सभी मिले को चेतन सबने महाप्रभु को चेत प्रदान किया कृष्ण नाम संकीर्तन करके कृष्ण लीला का गायन करके महाप्रभु को चेत कराया जो कृष्ण का नाम गोविंद गीत गोविंद और श्री विद्यापति इन इत्यादि के श्लोकों के द्वारा श्रीमद महाप्रभु को चेत कराया लीला गायन के द्वारा चेत कराया और उस समय उठिया चौदह के प्रभु करे दर्शन चारों ओर श्री कृष्ण का जैसे दर्शन कर रहे हैं कहा गए कृष्ण पाये दर्शन और इतने में कृष्ण अंतर्धान हो गए तो कह रहे हैं कृष्ण कहाँ गए अभी तभी तो मैंने दर्शन पाया नेत्र मन उनके सौंदर्य ने मेरे नेत्र मन को हरण कर लिया था पुनः के ने ना देखिए मुरली बदन हाय दोबारा मुरली बदन क्यों नहीं दिख रहे हैं अभी अभी तो दिख रहे थे वे कहा चले गए कहाँ चले गए ताहार दर्शन नैन नयन और उनके दर्शन में श्री महाप्रभु के नेत्र घूम रहे हैं कहा है प्रभु का दर्शन कर रहे हैं नेत्र चारों ओर घुमा रहे हैं विशाखा के राधे छे श्लोक कहिला से ही श्लोक महाप्रभु पौते लगा और श्री राधिका ने उस समय विशाखा से जिन श्लोकों का गायन किया श्रीमंद महाप्रभु उसी श्लोक का अब गायन करने लगे के नव तरज्ञां सुचित्र मुरलो स्फुरक चंद्रान मयूर दल भूषित सुभगतार हार प्रभ समय मदन मोहन सखित नेत्र वो मद, मदन मोहन मेरे नेत्र में इस स्प्रहा उत्पन्न कर रहे हैं कैसे है मदन मोहन नवाम्बु दलह दल सद्युति नए नील कमल के समान जिनके अंग की द्युति है नव अम्बुद अंबुदल अम्बुद नवाम बुद्ध लसद द्युति नए बादल के समान नवाम्बु लसद दुति नई बादल के समान जिनकी द्वितीय है नवतरिन मनोज्ञांबरा नई बिजली के समान जिन ने पीतांबर धारण कर रखा है आकाश में जो बादल वो उनके अंग कांति जो बिजली चमक रही है बादल में वही मानो उनका पीतांबर है सुचित्र मुरली स्फुरक सुंदर मुरली जो है वो मुरली विराजमान हो रही है रद अमंद चंद्रानहा और उनमें दंतावली न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है तो सुचित्र मुरली स्फुर रथ छद जो दंतावली है वो दंतावली उनको ओठ उनकी अपूर्व शोभा मुरली के मुरली से आ, ओठों की शोभा से मुरली की अपूर्व शोभा हो रही है सुचित्र मुरली मुरली जो है वो मुरली से युक्त होकर के स्तर रद छद जो दंताव है रद छद माने ओठ रद माने दांत छद माने ढांकने वाला दांतों को जो ढांके अर्थात जो ओठ है वो अमंद चंद्रान दंतावली की शोभा और अमंद चंद्रानंद होकर वे विराजमान है मयूर दल भूषिता मयूर पंख से सुशोभित हैं सुग तार हार प्रभा और सुंदर मोती का तार माने मोती मोती का जो हार है उसकी प्रभाकों में धारण किए हुए हैं समय मदन मोहन सखित प्रहाम वे मदन मोहन मेरे नेत्रों में अपूर्व स्प्रहा उत्पन्न कर रहे हैं इस प्रकाशित से श्याम सुंदर उनकी माधुरी का शोभा अब जो श्लोक पढ़ा उस श्लोक में ही रूप का आस्वादन श्री महाप्रभु आगे ग्रहण करेंगे ये पांच श्लोक श्री गोलीमृत में वर्णन किए गए शब्द स्पर्श रूप रसगंध पहले गंध का वर्णन किया गंध का वर्णन करके अब ये जो रूप है उस रूप का वर्णन अब रूप का जैसे महाप्रभु आस्वादन लेंगे उस भावोलास में उस आस् उस जो दिव्योन्माद है उस दिव्योन्माद में श्रीमद महाप्रभु उस आस्वादन को आगे ग्रहण करेंगे ताय गौर हरिभो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जयताय गौर हरिभो जय जय श्री राधेश